हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पद तीसरा अधिकरण आठवां सूत्र तु विपर्याधिकवद्व तो च चपर्य तु क्रम अतः उपपद्यते सूत्रार्थ तु अतः उत्पत्ति क्रम से विपरण विपरीत क्रम से ही क्रम प्रलय क्रम है क्योंकि अपने कारण में ही कार्यों का लय देखा जाता है उपपद्यते और ऐसा उपपन्न भी होता है भूतों की उत्पत्ति का क्रम विचार किया गया है अब प्रलय क्रम का विचार किया जाता है क्या अनियत क्रम से प्रलय होता है अथवा उत्पत्ति क्रम से व उसके विपरीत क्रम से यथो तो व जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीवित रहते हैं और प्रवेश करते हुए जिसमें ये लीन होते हैं यह श्रुति भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये तीनों ब्रह्म के अधीन कहती हैं, परंतु श्रुति में किसी प्रकार का विशेष न होने से प्रलय के विषय में कोई नियम नहीं है ऐसा प्राप्त होता है अथवा उत्पत्ति क्रम श्रुति में प्रतिपादित होने से क्रमाकांक्षा प्रलय का भी वही सृष्टिक्रम होना चाहिए ऐसा प्राप्त होता है सिद्धांति अतः हम कहते हैं प्रलय क्रम अतः उत्पत्ति क्रम से विपरीत होना चाहिए जैसे लोक में देखा जाता है कि जिस क्रम से सीढ़ियों पर चढ़ता है उससे विपरीत क्रम से उतरता है और भी देखा जाता है कि मृत्तिका से उत्पन्न हुए घट शराब आदि में मृत्तिका भाव को प्राप्त होते हैं और जल से उत्पन्न हुए हिम करक आदि जल भाव को प्राप्त होते हैं इससे यह उपपन्न होता है कि जल से उत्पन्न होती हुई पृथ्वी स्थिति काल का अवसान होने पर जल में लीन होती है जल से उत्पन्न होता हुआ जल तेज में लीन होता है इस प्रकार क्रम से अनंतर अनंतर तरह सूक्ष्म सूक्ष्म तरह कारण में लीन होकर संपूर्ण कार्य समुदाय परम कारण परम सूक्ष्म ब्रह्म में लय होता है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि अपने कारण का व्यक्ति क्रम कारण के कार्य में कार्य का लय उचित नहीं है क्योंकि जगत प्रतिष्ठा है देवृषे जगत की आधारभूत पृथ्वी जल में प्रलीन होती है एवं जल तेज में लीन होता है और तेज वायु में लीन होता है में में उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति क्रम क्रम क्रम से से विपरीत रूप प्रलय स्थल में दिखलाया गया है। उत्पत्ति क्रम तो उत्पत्ति में है, तो इससे वह प्रलय में होना युक्त नहीं है और अयोग्य होने से भी वह उत्पत्ति क्रम प्रलय से आशंकित नहीं है कार्य के रहने पर कारण का विनाश युक्त नहीं है क्योंकि कारण के विनाश होने पर कार्य की अवस्थिति नहीं हो सकती कार्य के विनाश प्रलय होने पर कारण की अवस्थिति युक्त है क्योंकि मृत्ति का आदि में इस प्रकार देखा जाता है अधिकरण नववा अंतरा नाधिकरणम सूत्र पंद्रहवा सूत्र पंद्रहवा अंतरा विज्ञान मनसि क्रमेण तल्लिंगादिति तलिंगातिना विशेषा अंतरा विज्ञान मनसि क्रमेण तलिंगाई तल चेत न अवशेषा सूत्र अंतरा आत्मा और भूतौ के मध्य में तलिंगा तल एक प्राण इत्यादि वाक्य से मनसि बुद्धि बुद्धिइंद्रिय और मन का अनुक्रम होता है इससे आत्मा से बुद्धि इंद्रिय और मन उत्पन्न होते हैं क्रमेण इस क्रम से सृष्टि क्रम का विरोध है इति तो इंद्रिय आदि के उत्पत्ति क्रम का साम्य है इसलिए कोई विरोध नहीं है भूतों की उत्पत्ति और प्रलय जिस अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से होते है वह कहा गया है और यह भी कहा जा हैलय होता है, है। इत्यादि लिंगों से इंद्रिय सहित मन और बुद्धि का सद्भाव श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है समस्त वस्तुओं को ब्रह्मजन्य स्वीकार करने से उनके भी क्रम से उत्पत्ति और प्रलय का किसी के मध्य में संग्रह करना चाहिए जायते प्राणः उससे होता है है मन सब आकाश वायु तेज जल और विश्व को धारण करने उत्पन्न होती है। इस प्रकार में उत्पत्ति के प्रकरण में भूत और आत्मा के मध्य में इंद्रियों का अनुक्रमण अनुक्रम है यदि कहो कि इससे भूतों की पूर्वोक्ति उत्पत्ति यदि कहो कि इससे भूतों की पूर्वोक्त उत्पत्ति और प्रलय क्रम का भंग होगा तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अविशेष है यदि इंद्रिया भौतिक है तो भूतों की उत्पत्ति और प्रलय से ही इनकी उत्पत्ति और प्रलय होते हैं, अतः इनके लिए अन्य क्रम की खोज नहीं करनी चाहिए अन्नमयम ही सौम्य मनः, हे सौम्य मन अन्नमय प्राणमय जलमय और वाणी तेजोमयी है इस प्रकार का इंद्रियो के भौतिकत्व में लिंग है कहीं पर भूत और इंद्रियो का विपदेश शब्द प्रयोग भी ब्राह्मण परिवराजक न्याय से ग्रहण करना चाहिए यदि इंद्रिया अभौतिक है तो भी का उत्पत्ति क्रम इंद्रियों से नहीं है। प्रथम भूत उत्पन्न होते है पश्चात इंद्रिया अथर्वण अथर्वण में, में तो भूत और कर्णों का केवल पाठक्रम है वह उत्पत्ति क्रम नहीं कहा है इस प्रकार प्रजापतिर वाह आसीत आरंभ में यह प्रजापति था उसने अपने विषय में एक किया उसने मन की रचना की वह मन ही था उसने अपने विषय में एक किया उसने वाणी उत्पन्न की इत्यादि अन्य स्थलों में भी करणक्रम भूतक्रम से पृथक ही कहा जाता है इससे भूतोत्पत्तिक्रम का भंग नहीं है अधिकरण दसवा चराचर व्यापारश्रयाधिकरण सूत्र चराचर व्यश्रयस्तु सैत्पदेश तु चराचरव्यपाश्रय तो सैपदेश भक्त तद्वाभा तदव्यपदेश जन्म और मरण का जो यह लौकिक व्यवहार है चराचर चर व्यप व्यापाश्र यह स्थावर और जंगम देह विषय का मुख्य है और भक्त तो जीव में गौण है तद भाव भावित्वात, क्योंकि जन्म मरण का विपदेश देह की उत्पत्ति और नाश के अन्वय और व्यतिरिक का अनुसरण करता है देह का प्रादुर्भाव होने से ही जातक आदि का विधान है अतः जीव के नित्य प्रतिपादक शास्त्र का कोई विरोध नहीं है जीव के भी उत्पत्ति और प्रलय होते हैं क्योंकि देवदत्त उत्पन्न हुआ देव तो मर गया इस प्रकार का लौकिक व्यवहार होता है और जातकर्म आदि संस्कारों का विधान है किसी को इस प्रकार की भ्रांति हो हम उसको निवृत्त करते हैं जीव की उत्पत्ति और प्रलय नहीं होते क्योंकि शास्त्र फल के संबंध की उपपत्ति होती है शरीर विनाश के साथ जीव का विनाश हो तो अन्य शरीरगत इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए विधि और निचेद व्यर्थ हो जाएंगे और जीवोपेतम रहित यह शरीर मरता है जीव नहीं मरता ऐसी श्रुति है परंतु लौकिक जन्म मरण का व्यपदेश तो जीवों में दिखलाया गया है सत्य दिखलाया गया है यह जन्म मरण व्यपदेश जीवों में गौण है तो पुनः इस मुख्य व्यपदेश का आश्रय कौन है जिसके अपेक्षा से यह गौण है कहते हैं जंगम और अचर स्थावर शरीरों के आश्रित यह मुख्य है और जंगम शरीर विषयक ही जन्म मरण शब्द है क्योंकि स्थावर और जंगम भूत उत्पन्न होते और मरते हैं इसलिए उनमें जन्म मरण शब्द मुख्य होते हुए उसमें स्थित जीवात्मा में गौण है क्योंकि तद्भाव भावी है शरीर के आविर्भाव और तिरभाव होते हुए जन्म और मरण शब्द होते हैं न होने पर नहीं होते शरीर संबंध के बिना अन्यत्र जीव उत्पन्न हुआ अथवा मर गया ऐसा किसी से नहीं देखा जाता और सवा अयम वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता है वह शरीर से निकलते हुए मरा हुआ होता है यह शरीर के संयोग और वियोग जन्म मरण शब्द दिखलाती है। कर्म आदि का विधान भी देह के आविर्भाव की अपेक्षा से समझना चाहिए क्योंकि जीव के प्रादुर्भाव का अभाव है जीव परमात्मा से आकाश आदि के समान उत्पत्ति है अथवा नहीं यह आगे के सूत्र से कहेंगे देहाश्रय स्थूल उत्पत्ति और प्रलय जीवों में नहीं है ऐसा सूत्रकार ने इस सूत्र से कहा है अधिकरण सत्रुते आत्मा न आत्मा अश्रुते निवाच्य सूत्राथ आत्मा जीव न उत्प उत्पन्न नहीं होता अश्रुति है क्योंकि उसकी उत्पत्ति विषय की श्रुति नहीं है ताभ्य सवा ऐस महानज आत्मा च और अजो नित्य इत्यादि श्रुतियों से जीव नित्य प्रतीत होता है शरीर और इंद्रिय रूपी पंजर का स्वामी और कर्मफल का संबंधी जीव नामक आत्मा है क्या वह आकाश आदि के समान ब्रह्म से उत्पन्न होता है अथवा ब्रह्म के समान उत्पन्न नहीं होता है इस प्रकार श्रुतियों के परस्पर विरोध होने से संचय होता है।, किन में थे थे की से जाती है और किन श्रुतियों में अविकृत पर ब्रह्म का ही कार्य में प्रवेश के द्वारा जीव भाव से जाना जाता है परंतु उत्पत्ति नहीं कही जाती इस प्रकार संचय होने पर यह प्राप्त होता है कि जीव उत्पन्न होता है किस इससे की प्रतिज्ञा का अनुपरोध अबाध ही है विदेते विदेते एक विदित होने पर सब विदित होता है यह प्रतिज्ञा संपूर्ण वस्तु समूह के ब्रह्मजन्य होने पर बाधित नहीं होगी जीव के अन्य तत्व होने पर तो यह प्रतिज्ञा बाधित होगी अविकृत परमात्मा ही जीव है इस प्रकार भी नहीं जाना जा, जा सकता उत्पत्ति भी, भी, भी निश्चित है इस प्रकार जीवात्मा पुण्य पाप कर्म वाला सुख दुख से युक्त प्रति शरीर में विभक्त है अतः प्रपंच की उत्पत्ति के अवसर में उसकी भी उत्पत्ति हो सकती है और भी यथा अग्नि है जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिन्हगारियां निकलती है वैसे इस आत्मा से प्राण निकलते हैं इस प्रकार प्राण आदि भोग्य समुदाय की सृष्टि कहकर सर्व एश सर्व एव ये सब आत्मा से निकलते हैं, इस प्रकार श्रुति भोक्ता जीवात्माओं की पृथक सृष्टि का उपदेश करती है और यथा सुदीप्तात् जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान रूप वाली प्रलय कहे जाते हैं क्योंकि श्रुति में स्वरूप वचन जीव वचन है जीवात्मा परमात्मा के समान होते हैं क्योंकि चैतन्य का योग है कही पर अश्रवण अन्यत्र श्रुति का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि अन्य श्रुतिगत विरुद्ध भावापत्ति से ही व्याख्यान करना चाहिए इससे जीवात्मा उत्पन्न होता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं आत्मा जीव उत्पन्न नहीं होता किस से की श्रुति नहीं है अनेक में में उत्पत्ति प्रकरण इसकी श्रुति नहीं नहीं है, है है, परंतु जो यह कहा कहा गया कि कि कहीं पर अश्रवण का करता, ठीक किंतु हम कहते हैं उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती किस से इससे की उन श्रुतियों से वह नित्य प्रतिपादित है जो शब्द से अजत्व आदि धर्मों से अवगत होता है उसका नित्यत्व अथा तथा अजत्व अविकारित्व और अविकृत ब्रह्म का ही जीव रूप से और ब्रह्म रूप से अवस्थान श्रुति अवगत होता है अतः इस प्रकार वाले जीव की उत्पत्ति युक्त नहीं है वे कौन सी है? न जीवो मृियते जीव मरता नहीं सवा ऐश वह यह महान अज आत्मा है अज अमृत अमर और अभय ब्रह्म है न जायते विद्वान जन्म जन्मता मरता नहीं अजो यह जन्म रहित नित्य शाश्वत और पुराण है तत्सृष्ट उसे उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट हुआ न, इस जीव रूप से अनुप्रवेश कर नाम और रूप को अभिव्यक्त करो यह इसमें नखाग्र पर्यत प्रविष्ट है तत्वसी वहतु है अहम् ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ अयमात्मा यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है इत्यादि श्रुतिया जीव का नेतृत्व कहती हुई जीव की उत्पत्ति का निषेध करती है परंतु ऐसा कहा गया है कि जीवात्मा विभक्त होने से विकार है और विकार होने से उत्पन्न होता है इस पर कहते हैं इसका विभाग स्वता नहीं क्योंकि एको देवा, एक वेव सब भूतों में गुड सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है ऐसी श्रुति है जैसे आकाश का विभाग घट आदि संबंध निमित्तक भाजता है वैसे बुद्धि आदि उपाधि के निमित्त से इसमें जीव में प्रविभाग भाजता है जैसे कि सवा अयमात्मा यह आत्मा ब्रह्म है यह विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय और श्रोतमय है इत्यादि शास्त्र अभिवृत एक होते हुए भी ब्रह्म का अनेक बुद्धि आदिमयत्व दिखलाता है स्त्री परतंत्र कामि पुरुष को जैसे स्त्रीमय जलभ काम जड़ कहा जाता है वैसे विविध स्वरूप की अन्य व्यक्ति से कुछ बुद्धि आदि से उपरोक्त स्वरूपत्व में इसका तन्मयत्व है ऐसा समझना चाहिए जो भी कहीं पर इसके उत्पत्ति और प्रलय का श्रवण है वह भी इस उपाधि के संबंध से समझना चाहिए उपाधि की उत्पत्ति उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति और उसके प्रलय से प्रलय है और जैसे प्रज्ञान घने भूतों के द्वारा यह प्रज्ञान घन समुत्थान अभिव्यक्त होकर इन भूतों के नाश के साथ ही साथ नष्ट हो जाता है मरणान्तर संज्ञा नहीं रहती यह श्रुति दिखलाती हैं। इस प्रकार उपाधि का ही यह प्रलय है आत्मा का प्रलय नहीं है वह भी अत्र माँ भगवान मैत्रेयी मा हे भगवान यही मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है मैं इसे विशेष रूप से नहीं समझती कि मरणांतर संज्ञा नहीं रहती इस प्रकार प्रश्न पूर्वक प्रतिपादन करते हुए नवा अरे हम मोहम याज्ञव्य हे मैत्रेयी मैं मोह की बात नहीं कर रहा हूँ अरे यह आत्मा ही अविनाशी है अपरिणामी है विषयों के साथ उसका संबंध नहीं है इस ब्रह्म का का ही स्वीकार करने से प्रतिज्ञा है इनका जीव ब्रह्म का लक्षण भेद भी उपाधि निमित्त ही है कारण की अत ऊर्धवम इसके आगे विमोक्ष के लिए उपदेश कीजिए यह भी प्रकृत विज्ञान में आत्मा के ही सब धर्मों के निराकरण से परमात्मा भाव प्रतिपादित करता है इससे आत्मा न उत्पन्न होता है और न प्रविलय होता है अधिकरण बारहवा ज्ञाधिक्त ज्ञ अत सूत्रार्थ जीव ज्ञा स्वयं ज्योतिष स्वरूप है अतएव क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती वह जीवात्मा क्या कर्णादम के समान आगंतुक चैतन्य वाला होता हुआ स्वयं चेतन है अथवा सांख्यों के समान नित्य चेतन रूप स्वरूप ही है इस प्रकार वाद्यों की विप्रतिपत्ति से संशय होता है तो क्या प्राप्त हुआ अग्नि और घट के संयोग से घट में उत्पन्न हुए रक्त आदि गुणों के समान जीवात्मा में आत्मा और मन के संयोग से जन्य आगंतुक चैतन्य है ऐसा प्राप्त हुआ नित्य चैतन्य होने पर सूप्त मूर्चित और ग्रह को भी चैतन्य की प्राप्ति होगी परंतु वे पूछे जाने पर हम कुछ भी नहीं जानते हैं ऐसा बोलते हैं और स्वस्थ होने पर चेतनता युक्त देखे जाते हैं इसलिए कभी कभी चैतन्य होने से जीवात्मा आगंतुक चैतन्य है ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं यह आत्मा ज्ञ नित्य रूप है एव, क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होता इससे अविकृत पर ब्रह्म ही उपाधि के संबंध से जीव भाव से अवस्थित है कारण कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म अनंतर अंतरहित बाह्य रही कृष्ण विज्ञानस है इत्यादि श्रुतियों में पर ब्रह्म का ही चैतन्य स्वरूप कहा गया है यदि वही जीव है तो इससे अग्नि की उष्णता और प्रकाश के समान जीव का भी नित्य चैतन्य स्वरूप है ऐसा ज्ञान होता है और असुप्त सुप्तानिचाकशीति स्वयं न सोता हुआ सोए हुए समस्त पदार्थ को प्रकाशित करता है अत्र स्वप्नावस्था यह पुरुष स्वयं ज्योतिष स्वरूप होता है न विज्ञातु विज्ञाता की विज्ञान शक्ति का सर्वता लोप नहीं होता इस प्रकार की श्रुतिया विज्ञान में के प्रकरण में है अथ योग जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं वह आत्मा है इस प्रकार सब इंद्रियों द्वारा किसको जानता है इस, इसको जानता है इत्यादि इत्याक विज्ञान के साथ अनुसंधान होने से तदरूपत्व ज्ञान सिद्ध होता है यदि यह कहो कि नित्य चतन स्वरूप होने पर घृण आदि व्यर्थ होंगे तो ऐसा नहीं क्योंकि वेगंध आदि विषय विशे, विशेषाकर वृत्ति के लिए है उसी प्रकार गंधा घ्राणम गंध विषय वृत्ति के लिए घ्राण है इत्यादि श्रुति दिखलाती है सुप्त आदि नहीं जानते ऐसा जो कहा गया है उसका सुषुप्त का उपक्रम कर यदि तन पश्यती सुषुप्तावस्था में वह जो नहीं देखता तो देखता हुआ ही नहीं देखता दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस समय उसके अन्य विभक्त द्वितीय नहीं है जिसे देखे इत्यादि क्षुति से ही परिहार कहा गया है तात्पर्य है कि विषय के अभाव से यह चेतनता का अभाव है चैतन्य के अभाव से नहीं जैसे आकाश आश्रय प्रकाश की प्रकाश के अभाव से अनभिव्यक्ति है स्वरूप के अभाव से नहीं वैशेषिक आदि के तर्क तो श्रुति के विरोध होने पर अभाष होते हैं इससे हम यह निश्चय करते हैं कि नित्य चैतन्य स्वरूप ही आत्मा है अधिकरण तेरहवा उत्क्रांतिक अत्यधिकरण सूत्र १९ से बत्तीस सूत्र उन्नीसवा उत्क्रांति गत्यागतिनाम सूत्रार्थ उत्क्रागत गांीराद्रमति चंद्रमसमें सर्वे ग्छति तस्कानि इस प्रकार उत्क्रमण गति और अगति के श्रवण से जीव अणु है अतः जीव के सर्व्यापक प्रतिदक्रतिशो अणु ऐुुरा आत्मा इस श्रुति के साथ विरोध है जीव किस परिमाण वाला है अर्थात जीव का क्या परिमाण है अब यह विचार किया जाता है क्या वह वा अणु परिमाण वाला है वा मध्यम परिमाण वाला है अथवा महत् परिमाण वाला है परंतु यह कहा जा चुका है कि यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और नित्य चैतन्य है अतः जीव परमात्मा है ऐसे प्राप्त होता है परमात्मा है, में कहा गया है तो अवतरण कैसे हुआ कहते हैं यह ठीक है तो भी उत्क्रांति गति अगति का श्रवण जीव का परिचित्व प्राप्त कराता है कहीं पर श्रुति स्वशब्द से इसको अणुपरिमाण कहती है सबका अनाकुलत्व अबाधत्व उपादन करने के लिए यह आरंभ है ऐसा प्राप्त है गुरु जीव परिचिन्न और अणु परिमाण है क्योंकि स्मार्ट आदु वह जब मरण समय इस शरीर से उत्क्रमण करता है तब इन सब के साथ उत्क्रमण करता है यह उत्क्रांति श्रुति है ये वही और जो कोई इस लोक से प्रयाण करते हैं वे सब चंद्र लोक को ही जाते हैं यह श्रुति गति भी है और तस्मात लोकात उस लोक से पुनः इस कर्मलोक में आता है इस प्रकार यह श्रुति अगति भी कहती है इन उत्क्रांति गति और आगति विषय श्रुतियों से जीव परिच्छिन्न है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि विभू की गति नहीं हो सकती परिछिन्न परिचि प्राप्त होने पर शरीर परिमाण का परीक्षा में निराकरण होने से आत्मा ऐसे ज्ञात होता है। सूत्र बीसवा स्वात्मना चोत्तर स्वात्मना च उत्तर उत्तर उत्क्रमण के होने वाले गमन और आगमन का स्वात्मना स्वात्मा करता के साथ संबंध होने से आत्मा होता है। कदाचित तो अचल आत्मा की भी ग्राम के स्वामित्व की निवृत्ति के समान देह के स्वामित्व निवृत्ति से कर्म क्षय होने से हो सकती है परंतु आगे की गति और आगति तो अचल आत्मा की नहीं हो सकती क्योंकि संबंध अपने आत्मा के साथ होता है कारण की गम धातु क्रिया है। अनु होने पर ही गति और आगति हो सकती हैं गति और आगति के होने पर देह से अपसुप्ति बाहर निकलना ही उत्क्रांति है ऐसा प्रतीत होता है देह से बाहर न निकले हुए कि अगर गति और आगति नहीं होती चक्षुष्ट उसी से यह आत्मा चक्षु से मूर्धा से अथवा शरीर के अन्य भागो से बाहर निकलता है इस प्रकार देह प्रवेश में अपादान रूप से कहे गए तेजो तेजो वह आत्मा इन इंद्रिय समूह का सम्यक प्रकार से ग्रहण कर हृदय में ही अनुप्रांत अभिव्यक्त ज्ञान वाला होता है शुक्रमादाय प्रकाशक इंद्रिय मात्रा को लेकर आत्मा पुनः जागृत स्थानो स्थान में जा है इस प्रकार शरीर के अंतर भी जीवात्मा की गति और आगति होती है इसमें भी इस जीव की अणुत्व सिद्धि है सूत्र इक्कीस वाणुरत श्रुतेरि चिन्हतराधिकारात न अणुह अतः इति चेत न इतराधिकारात सूत्रार्थ णु जीव अणुरिमाण नहीं है अतश्रुति ही क्योंकि सर्वव्यापी इत्यादि श्रुति जीव को सर्वगत कहती है इति इतराधिका प्रकरण है, इतर इतर है। भाषा तो भी शंका होती है कि यह जीवात्मा अणु नहीं है किससे इससे की अत श्रुति है अणुपरिमाण के विपरीत परिमाण की श्रुति है ऐसा अर्थ है सभा ऐसे महानज यह आत्मा अज आत्मा है जो वह प्राणोमय विज्ञानमय है आकाशवत आकाश के समान सर्वगत सर्वगत्य है सत्यम ज्ञानम इस प्रकार की श्रुतिया आत्मा को अनुमानने पर विरुद्ध होंगी पूर्वपक्ष ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्यों क्योंकि इधर का अधिकार है परमात्मा के प्रकरण में यह अन्य परिमाण की श्रुति है क्योंकि परमात्मा ही मुख्य रूप से वेदांतों में वेदित से प्रकृत है और विरज यह है और आकाश से से है है इस प्रकार के से परमात्मा का ही स्थल में विशेष अधिकार परंतु ऐसा प्राणेश जीवात्मा का ही महत्व संबंधी रूप से प्रतिनिर्देश किया जाता है यह निर्देश तो शहस्त्र दृष्टि से वामदेव के समान समझना चाहिए इसलिए अन्य परिमाण परमात्मा विषेक होने से जीव का अणुत्व नहीं है स्व स्व शोन्मा चूत्रार्थ येषुअो अणु आत्मा इस आत्मा इस अणुत्वाचक श्रुति और बालाग्रसत भाग इस श्रुति में अत्यंत अपृष्ट परिमाण से जीव अणु है भाष्यर्थ और इससे भी जीवात्मा अणु है क्योंकि ये अणुरात्मा यह अणु सूक्ष्म आत्मा केवल विशुद्ध विज्ञान से जानने योग्य है जिस शरीर में पांच प्राण पांच प्रकार का होकर प्रविष्ट है इस प्रकार साक्षात ही इसका अणुत्वाचक शब्द श्रुति सुना जाता है और ऐसा ज्ञात होता है कि प्राण के संबंध से यह जीव ही अणु कहा गया है उसी प्रकारों में के सौवा भाग है उसके समान जीव को जानना चाहिए यह उन्मान अत्यंत सूक्ष्म परिमाण भी जीव को अणु बतलाता है आराग्र मात्र तो लकड़ी के डंडे में लगे हुए सूक्ष्म लोह कंटक के समान कार वाला आत्मा देखा गया है अतः अन्य अत्यंत परिमाण है। परंतु जीव के अणु होने पर देह के एक देश स्थित जीव को संपूर्ण शरीरगत उपलब्धि का विरोध होगा क्योंकि गंगा अथवा तालाब में स्नान करने वालों को सर्वांग में शैत्य की उपलब्धि और उष्ण काल में संपूर्ण शरीर में परिताप की उपलब्धि देखने में आती है इससे उत्तर कहते हैं सूत्र अविरोध चंदनवत अविरोध चंदनवत जैसे शरीर के एक अवयव में स्थित चंदन बिंदु शरीर व्यापी सुख उत्पन्न करता है वैसे अणुजीव भी देहव्यापी शीत आदि की उपलब्धि करेगा अतः अविरोध कोई विरोध नहीं है जैसे शरीर के एक देश से संबंध होता हुआ भी हरी चंदन बिंदु सकल देह व्यापी आल्हाद उत्पन्न करता है वैसे आत्मा भी देह के एक देशस्थ होता हुआ सकल देश व्यापी उपलब्धि करेगा इसका त्वचा तो के संबंध से संपूर्ण शरीरगत वेदना विरुद्ध नहीं है क्योंकि त्वक और आत्मा का संबंध संपूर्ण त्वचा तो में है और त्वक समस्त शरीर व्यापी है सूत्र चौबीसवा इति न अभ्युप अवस्थित चिन्हा अभ्युपगम हृदय अवस्थित वैशेष्यात्यक्ष से चंदनबिंदुकी शरीर के एक भाग में अवस्थिति देखी जाती है परंतु जीव की इस प्रकार नहीं देखी जाती अतः अतुल्य होने से चंदन दृष्टांत युक्त नहीं है इति तो यह कथन युक्त नहीं है अल्प परिमाण हृदय में हृदय इत्यादि श्रुति में जीव का पाठ है ही इससे जीव का अणुत्व स्वीकार है इस प्रकार दृष्टान्त में भी वैषम्य नहीं है थ यहाँ कहते हैं जो यह कहा गया है कि चंदन के समान अविरोध है वह अयुक्त है क्योंकि दृष्टांत और दृष्टांतिक में समानता नहीं है आत्मा का देह के एक देश सिद्ध होने पर चंदन दृष्टांत हो सकता है परंतु चंदन का अवस्थिति विशेष एक देश में स्थिति और संपूर्ण देह में आह्लाद तो प्रत्यक्ष है और पुनः आत्मा का संपूर्ण देह में उपलब्धि मात्र प्रत्यक्ष है न कि एक देशवर्तित्व है यदि कहो कि वह अनुमेय है तो यह अनुमान भी नहीं हो सकता क्योंकि क्या आत्मा की सकल शरीर में प्राप्त वेदना तो के से समान सकल शरीर व्यापी आत्मा की है अथवा हरिचंदन बिंदु के समान एक देश स्तर अणु आत्मा की है इस प्रकार के संचय की निवृत्ति नहीं होती पूर्व पक्ष इस पर कहते हैं यह दोष नहीं है क्यों क्योंकि अभ्युपगम है आत्मा का भी चंदन के समान देह के एक देश में वृत्तिव अवस्थिति विशेषत्व स्वीकार किया गया है कैसे कहते हैं हृदय ये आत्मा यह आत्मा हृदय में है सवा ऐश वह यह आत्मा हृदय में है कतम आत्मेति आत्मा कौन है यह जो प्राणों में बुद्धि बुद्धिवृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञानमय विज्ञानमय है हृदय के अंतर ज्योतिष स्वरूप है इत्यादि उपदेशों से वेदांत वाक्यों में हृदय में ही यह आत्मा पढ़ा जाता है इसलिए दृष्टांत और दृष्टांतिक में वैषम्य न होने से चंदन के समान यह अविरोध युक्त है अथवा चैतन्य गुण की व्याप्ति से जीव के अणु होने पर भी सूत्र पच्चीसवा सूत्रार्थ वा अथवा जैसे लोक में ग्रह मध्यवर्ती दीपक के अल्प होने पर भी गुणात उसके प्रभा रूप गुण से ग्रह व्यापी प्रकाश आदि होते हैं वैसे ही आत्मा के अणु होने पर भी आत्मनिष्ठ चैतन्य गुण को व्यापक मानने से व्यापी गुण से व्यापी कार्य हो जाएगा अथवा चैतन्य गुण की व्याप्ति से जीव के अणु होने पर भी सकल देह देहव्यापी कार्य विरुद्ध नहीं है जैसे लोकमेय ग्रह के एक मध्यवर्ती मणि प्रदीप आदि की भी प्रभाव व्यापी होती है संपूर्ण ग्रह में कार्य प्रकाश फैलाती फेला, है इस प्रकार प्रकरण में भी समझना चाहिए चंदन सावयव है अतः सूक्ष्म अवयवों के फैलने से कदाचित वह सकल देह में आह्लाद कर सकता है परंतु अणु जीव के अवयव नहीं है जिससे किस कल देह में फैले ऐसी आशंका कर गुणादवा लोकवद ऐसा कहा है परंतु गुण को छोड़कर अन्य रहेगा क्योंकि पटका शुक्ल गुण पट से अतिरिक्त अन्यत्र वर्तमान होता हुआ नहीं देखा जाता यदि कहो कि प्रदीप प्रभा के समान हो जाएगा तो यह युक्त नहीं है कारण कि वह भी द्रव्य माना गया है घन अवय जो द्रव्य ही प्रदीप है और प्रय तेजो द्रव्यो तो प्रभा है सूत्र छब्बीसवा व्यतिरेको गंधवत व्यतिरेक गंधवत सूत्रार्थ गंधवत जैसे गुण होते हुए भी गंध की स्थिति गुणी द्रव्य से पृथक उपलब्ध होती है वैसे आत्मा के गुण चैतन्य की आत्मा से व्यतिरक पृथक अवस्थिति हो सकती है शर्त जैसे गुण होते हुए भी गंध की गंधवत द्रव्य से अतिरिक्त तो वृत्ति होती है क्योंकि गंधयुक्त कुसुम आदि के अप्राप्त होने पर भी कुसुम गंध की उपलब्धि होती है वैसे जीव के अणु होने पर भी चैतन्य गुण का व्यतिरेक होगा इससे गुण होने से रूप आदि के समान आश्रय के आश्रय से उसका विश्लेष अनुपन्न है यह है कारण कि गुण होते हुए गंध ही आश्रय से विश्लेष देखा जाता है यदि कहो कि गंध भी आश्रय के साथ विश्लेष होता है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस मूल से विश्लेष है उसका क्षय प्रसंग होगा परंतु वह मूल पूर्वावस्था से अक्षीण होता हुआ ज्ञात होता है अथवा वह पूर्व अवस्थित गुरुत्व आदि से रहित हो जाएगा ऐसा होने पर भी पृथक हुए गंध के आश्रय अवयवों के अल्प होने से विशेष होता हुआ भी वह उपलक्षित नहीं होता। क्योंकि हुए गंध परमाणु, पुट में प्रवेश करते हुए गंध करते हैं ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं है क्योंकि परमाणु अतिद्रिय है और नाग केसर में स्पष्ट गंध की उपलब्धि होती है लोक में गंधवद द्रव्य बैने सुंघा ऐसी प्रतिदि नहीं होती परंतु गंध ही मैंने सूंगा इस प्रकार लोग अनुभव करते हैं यदि कहो कि रूप आदि की आश्रय से व्यतिरिक्त तो उपलब्धि होती होती नहीं होती, तो एतावता गंध का भी आश्रय युक्त है तो यह ठीक नहीं है कारण की प्रत्यक्ष होने से अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा रिपीट लोक में आश्रय व्यतिरिकुक्त तो है तो यह ठीक नहीं है कारण की प्रत्यक्ष होने से अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा अतः जो जैसे लोक में देखा गया हो उसका उसके अनुसार ही से अनुमान करना चाहिए अन्यथा नहीं। से उपलब्ध होता है तो इससे रूप आदि गुण भी से ही उपलब्ध हो ऐसा नियम नहीं किया जा सकता सूत्र सताइसवा तथा चर्शयती सूत्रार्थ च और अलोमभ्य आ, आ नखे नखाग्रेभ्य इत्यादि श्रुति तथा तो आत्मा का ज्ञान से संपूर्ण शरीर व्यापित्व दर्शी प्रतिपादित करती है तो आत्मा का स्थान और कर उसका ही आलोमभ्य हम अपने इस आत्मा को लोम पर्यत और नख पर्यंत जो कात्यो देख जो कात्यो देखते हैं यह श्रुति चैतन्य गुण से समस्त शरीर व्यापित्व दिखलाती है सूत्र अठाईस पृथक उपदेशा पृथक उपदेशा प्रज्ञया शरीर सूह्य इसे आत्मा और ज्ञान का कर्तृकरण से प्रथक प्रथक उपदेशा उपदेश है अतः जीव का गुण द्वारा सकल शरीर है व्यापार प्रज्ञया शरीर प्रज्ञा द्वारा शरीर पर से से से सुख दुख का का अनुभव करता है इस प्रकार आत्मा और करण भाव से से। उसकी चैतन्य गुण द्वारा ही शरीर व्यापिता ज्ञात होती है तदेशा तो सुषुक्ति में यह बाघ आदि प्राणों से विषय ग्रहण करने की सामर्थ्य को अपने चैतन्य गुण से ग्रहण कर सोता है इस प्रकार करता जीवात्मा से पृथक विज्ञान का उपदेश इसी चैतन्य गुण व्याप्ति विषय अभिप्राय को पुष्ट करता है इसलिए आत्मा अणु है ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं सूत्र उन्तीस वुण सार्यपदेश सूत्रार्थ तदगुणसारू तद्यपदेश की व्यावृत्ति करता है और आत्मा के तदगुणसारीव में, में बुद्धि के अणुत्व उत्क्रमण गमन आगमन सुख दुख आदि गुण प्रधान है उससे उसमें तदव्यपदेश अणुत्व व्यपदेश होता है वह स्वाभाविक नहीं है प्राजवत्त जैसे परमात्मा की गुणोपासनाओं में दहर आदि उपाधियों के कारण उसमें अणुत्वादि व्यवहार होता है शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति कराता है आत्मा अणु है यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति के अश्रवण से पर के ही प्रवेश श्रवण से और तादात्म्य के उपदेश से पर ही जीव है ऐसा कहा गया है यदि पर ब्रह्म ही जीव है तो उससे जितना पर है उतना ही जीव हो सकता है पर को श्रुतियों में विभु कहा गया है उससे जीव भी विभु है उसी प्रकार यह महान आत्मा है जो यह प्राणों में विज्ञान में है इस प्रकार के जीव विषय श्रवत और विभुत्ववाद समर्थित होते हैं और अणुजीव में संपूर्ण शरीरगत वेदना उपपन्न नहीं होती यदि कहो कि त्वक के से होगी तो यह युक्त नहीं है क्योंकि त्वचा में परंतु काटा चुभने पर पर का वाले को पैर के तलवे में वेदना उपलब्ध होती है अणुके गुण की व्याप्ति उपपन्न नहीं होती कारण की गुण का गुणी प्रदेश होता है यदि गुण गुणी के अनाश्रित होकर हो रहे तो गुण का गुणत्व ही नहीं रहेगा प्रभा अन्य द्रव्य है ऐसा व्याख्यान किया जा चुका है गंध भी गुण स्वीकार करने से आश्रय रहेगी संचार के योग्य ही हो सकता है अन्यथा गुणत्व की हानि प्रसक्त होगी इस प्रकार भगवान दैपायन ने कहा उपलब्ध जल में गंध उपलब्ध कर कई अनिपुण पुरुष उसमें गंध है ऐसा कहते हैं परंतु जल और वायु में स्थित गंध पृथ्वी ही है ऐसा जानना चाहिए यदि जीव का चैतन्य समस्त शरीर को व्याप्त करेगा तो जीव अणु न होगा क्योंकि जैसे औष्ण और प्रकाश अग्नि का स्वरूप है वैसे चैतन्य ही जीव का रूप है इसमें गुण गुणी विभाग नहीं है जीव का शरीर परिमाण तो पूर्व ही खंडित किया जा चुका है परिशेष से जीव विभू है तो उसमें अणुत्व आदि व्यपदेश किस प्रकार है इस पर कहते हैं उसके बुद्धि के गुण वे तदुण इच्छा द्वेश सुख दुख इत्यादि तदगुण सार प्रधान जिस आत्मा के संसारित्व में संभव है वह तदगुण अनुसार उसका भाव तदगुण सारत्व है क्योंकि बुद्धि के गुणों के बिना केवल आत्मा में संसारित्व नहीं है कर्ता करता अभोक्ता नित्य मुक्त होने होते हुए आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसारित्व बुद्धि के धर्मों के अध्यासके कारण ही है इसलिए सारत्व होने से, के से इसका परिणाम परिमाण विपदेश है और बुद्धि की उत्क्रांति आदि से जीव की उत्क्रांति आदि का विपदेश है उसके परिमाण और उत्क्रमण आदि स्वाभाविक नहीं है और इसी प्रकार बालाग्रभागस से सौ भागों में विभक्त किया हुआ जो केशके अग्रभाग का सौवा है उसके समान जीव को जानना चाहिए किंतु वह स्वतः अनंत के लिए समर्थ है इस प्रकार जीव को अणु कर पुनः उसको ही श्रुति अनंत कहती है वह तभी संगत हो सकता है जब जीव में अणुत्व गौण हो और अनंत परमार्थिक हो दोनों मुख्य नहीं हो सकते और अनंत गण गौ, अनंत गुण है ऐसा जानने को समर्थ नहीं है सभी उपनिषदों में ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन कर, करना अभिलषित है उसी प्रकार बुद्धे बुद्धे है गुणेन बुद्धिर्णेन बुद्धि गुण निमित्तक आत्मा में अध्यस्त गुण से अध्यस्त आत्म गुण से जीव भी आरके के समान आकार वाला देखा गया है इस तरह अन्य उन्मान में बुद्धिगुण के संबंध से ही आराग्र परिमाण का उपदेश करता है अपने स्वरूप से नहीं यह आत्मा अणु है विशुद्ध ज्ञान द्वारा जानने योग्य है इसमें भी जीव के अणु परिमाण का उपदेश नहीं है क्योंकि क्योंकि परमात्मा ही चक्षु आदि से अग्राह्य और ज्ञान प्रसाद होने से प्रकृत है जीव का भी अणुपरिमाण मुख्य नहीं हो सकता जीव में वचन दुर्विव अभिप्राय से अथवा उपाधि के अभिप्राय से समझना चाहिए इस प्रकार प्रज्ञया प्रज्ञा द्वारा शरीर पर समारूढ़ होकर सुख दुख का अनुभव करता है इस प्रकार के भेदोपदेशों में भी उपाधि रूप बुद्धि से ही जीव शरीर पर समारोहण कर ऐसी योजना करनी चाहिए अथवा शिला का शरीर इत्यादि के समान यह व्यपदेश मात्र है यहाँ गुण गुण विभाग भी नहीं है ऐसा कहा जा चुका है जीव स्थान हृदय है यह वचन भी बुद्धि के अभिप्राय से है क्योंकि बुद्धि का ही स्थान हृदय है उसी प्रकार कस्मिन्व हमु किसके उत्क्रांत होने पर मैं उत्क्रांत होऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित होगा होऊंगा स प्राणम असृज उसने प्राण उत्पन्न किया इस प्रकार उत्क्रांति आदि उपाधि के अधीन है ऐसा श्रुति दिखलाती है उत्क्रांति के अभाव होने पर गति और आगति का भी अभाव जाना जाता है देह से निकले हुए की गति और आगति नहीं होती इस प्रकार उपाधि वन की प्रधानता से प्राग के समान जीवों में अणुत्व आदि व्यपेश है जैसे अड़ियान द कमल के भीतर यह मेरा आत्मा धान से है मनोमय वह ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर सर्वगंध सर्व रस सत्य काम और सत्य संकल्प है इस प्रकार सगुण उपासनाओं में उपाधि के गुणों की प्रधानता से प्राग्ञ परमात्मा के अणुत्व आदि का विपदेश है वैसे यहाँ भी समझना चाहिए ऐसा हो यदि बुद्धि के गुण की प्रधानता से आत्मा में संसारित्व की कल्पना करो तो परस्पर भिन्न बुद्धि और आत्मा के संयोग का अवसान अंत अवश्य है इससे बुद्धि का वियोग होने पर विभक्त आत्मा के अनालक्ष होने से उसका असत्व अथवा असंसारित्व प्रसाद होगा इस पर उत्तर कहते हैं सूत्र तीसवा यावदात्म भावित याश्च न या दोषस्तर्शनात्म न नोष तदर्शना सूत्रार्थ बुद्धि का संयोग यदात्म जब तक आत्मज्ञान से संसार की निवृत्ति नहीं होती तब तक रहता है न दोष अतः उक्त दोष नहीं है तदर्शना क्योंकि देह का वियोग होने पर भी बुद्धि का संयोग सामना इत्यादि श्रुति में देखा जाता है पूर्वो में कही हुई यह दोष प्राप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए के बुद्धि का संयोग यावद भावी है जब तक यह आत्मा संसारी है जब तक इसका तत्व ज्ञान से संसारित्व निवृत्त नहीं होता तब तक इसका बुद्धि के साथ संबंध निवृत्त नहीं होता जब तक यह बुद्धि रूप उपाधि का संबंध है तब तक जीव में जीवत्व और संसारित्व है वास्तव में तो बुद्धि उपाधि के संबंध से परिकल्पित स्वरूप से व्यतिरिक्त जीव नाम है ही नहीं क्योंकि नान्यो तो इससे अन्य दृष्टा, श्रोता मंता और विज्ञाता नहीं है नान्यो तो इससे अन्य दृष्टा, श्रोता मंता नहीं है तत्वसी अहम ब्रह्मसी ब्रह्मास्मी इत, इत्यादि <laughs> सैकड़ों श्रुतियों से नित्य स्वरूप स्वरूप ईश्वर से अन्य द्वितीय चेतन तत्व वेदांत अर्थ का निरूपण करने पर उपलब्ध नहीं होता परंतु बुद्धि का संयोग यावदात्म भावी है यह कैसे जाना जाता है इसके उत्तर में वह श्रुति में प्रतिपादित है ऐसा सूत्रकर कहते हैं जैसे कि योयम विज्ञानमय जो यह प्राणमय विज्ञानमय बुद्धि में ज्योतिष स्वरूप पुरुष वह समान बुद्धि के सदृश हुआ इस लोक और परलोक में संचार करता है बुद्धि बुद्धि के बुद्धी बुद्धी के वृत्ति अनुसार मानव ध्यान करता है प्राण वृत्ति होकर मानव अत्यर्थ चेष्टा करता है इत्यादि शास्त्र दिखलाता है इसमें विज्ञानमय इस पद से बुद्धिमय यह उक्त होता है क्योंकि अन्य स्थलों में विज्ञानमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षमय श्रोत्रमय इस प्रकार विज्ञानमय का मन आदि के साथ पाठ है बुद्धिमयत्व से तदगुण सारत्व ही अभिप्रेत है जैसे लोक में स्त्री में राग आदि की प्रधानता से देव दत्त स्त्रीमय है कहा जाता है सामान वह बुद्धि समान होकर दोनों लोकों में संचरण करता है यह श्रुति लोकांतर ग करने में आत्मा का बुद्धि के साथ अवियोग प्रतिपादित करती है किसके समान सानिध्य से उस बुद्धि के समान ऐसा ज्ञात होता है उस समान को ध्याती वीलायती व्यान सा प्रतीत होता है चलता सा प्रतीत होता है यह श्रुति दिखलाती जाती है तात्पर्य यह है कि यह आत्मा स्वतः न ध्यान करता है और न चलता है परंतु बुद्धि के ध्यानस्थ होने पर वह ध्यानकर्ता सा प्रतीत होता है और बुद्धि के चलने पर वह चलता सा ज्ञात होता है आत्मा का यह बुद्धि रूप उपाधि के साथ संबंध पुरस्सर है। मिथ्यात्मा का बुद्धि रूप उपाधि संबंध निवृत्त नहीं होता ऐसा वेदा हमें तम मैं इस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ उसे ही जानकर मृत्यु को पार करता है इसके सिवा परमवध प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है यह श्रुति भी दिखलाती है सुषुप्ति और प्रलय में आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सता सौम्या सौम्य सुषुप्ति में यह सत पर ब्रह्म के साथ संपन्न हो जाता है यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ऐसा श्रुति वचन है और संपूर्ण विकार का प्रलय स्वीकार किया गया है तो बुद्धि संबंध या वजात्म भावी कैसे है इस पर कहते हैं सूत्र इकतीसवां सत्व्यक्ति योगातवादिवत अस् सत अभिव्यक्तिगा जैसे बाल्यावस्था में विद्यमान आदि यौवन में वैसे सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म से विद्यमान अस्य बुद्धि योग जागृत आदि अवस्था में अभिव्यक्ति योगात अभिव्यक्त होता है इसलिए बुद्धि संबंध यावदात्म भावी है अशर्त जैसे लोक में पुंस आदि बीज रूप से विद्यमान ही बाल्य आदि में अनुपलब्ध एवं अविद्यमान के समान अभिप्रेत होकर भी यवन आदि में आविर्भूत होते हैं अविद्यमान उत्पन्न नहीं होते क्योंकि चंड नपुसक आदि में भी उसकी उत्पत्ति का प्रसंग हो जाएगा वैसे यह बुद्धि संबंध भी सुषुप्ति और प्रलय में शक्ति रूप से विद्यमान ही पुनः प्रबोध जागृत और प्रसव सृष्टिकाल में आविर्भूत होता है क्योंकि यह ऐसा ही युक्त संगत है किसी के आकस्मिक बिना कारण उत्पत्ति नहीं हो सकती कारण की अति प्रसंग हो जाएगा और सती संबद्ध सुशुक्ति में यह संपूर्ण प्रजा सत को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत ब्रह्म को प्राप्त हो गई इससे वे में सिंह जो सुशुक्ति के पूर्व होते है वे ही पुनः होते हैं इत्यादि से श्रुति अविद्यात्मक बीज के सद्भाव से किया हुआ सुषुक्ति से उत्थान दिखलाती है इससे यह सिद्ध हुआ कि बुद्धि आदि रूप उपाधि का संबंध जावदात्म भावी है सूत्र बत्तीस निपलो वा अन्यथा अतरनिय अतक का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिए अन्यथा यदि उसे न माने तो पल पल प्रसंग आत्मा इंद्रिय आदि साधन विद्यमान होने से निपलब्धि का प्रसंग होगा यदि साधन होते हुए भी अनुपलब्धि तो निपुल प्रसंग आ जाएगा व अन्यथा अन्यतर नियम आत्मा व इंद्रिय का प्रतिबंध मानना होगा तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा अविक्रय है और इंद्रियों की भी अकस्मात शक्ति का प्रतिबंध नहीं हो सकता है इसलिए उपलब्धि के सामान्य कारण अंतकरण को अवश्य मानना चाहिए आत्मा का उपाधिभूत वह अंतकरण भिन्न भिन्न भिन स्थलों पर मन बुद्धि विज्ञान और चित्त इस तरह अनेक प्रकार से कहा जाता है कहीं वृत्ति विभाग से संजय आदि वृत्ति वाले को मन कहते हैं और निश्चय आदि वृत्ति वाले को बुद्धि कहते हैं इस प्रकार वह अंतकरण अवश्य है यह स्वीकार करना चाहिए अन्यथा उसके स्वीकार न किए जाने पर नित्य उपलब्धि अथवा नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग होगा उपलब्धि के साधन भूत आत्मा इंद्रिय और विषय के संनिधान होने पर नित्य ही उपलब्धि प्रसक्त होगी यदि हेतु के संधान होने पर भी फल का अभाव है तो नित्य ही अनुपलब्धि प्रसक्त होगी परंतु ऐसा नहीं देखा जाता अथवा आत्मा व इंद्रिय दोनों में एककी शक्ति का प्रतिबंध स्वीकार करना चाहिए आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध तो संभव नहीं है क्योंकि वह अविक्रिया है इंद्रिय का भी शक्ति प्रतिबंध संभव नहीं है क्योंकि पूर्व और उत्तर क्षण में अप्रतिबद्ध शक्ति वाले की शक्ति अकस्मात प्रतिबद्ध नहीं हो सकती इसलिए जिसकी सावधानी और असावधानी से उपलब्धि और अनुपलब्धि होती है वह मन है तथा अन्यत्र मना अन्यत्र मन था अतः अन्यत्रमन मैंने नहीं देखा मन था इससे नहीं सुना इस प्रकार मन से ही देखता है मन से ही सुनता है यह श्रुति है काम संकल्प काम संकल्प संचय श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधिक लज्जा प्रज्ञा भय यह सब मन ही है यह श्रुति कामादि मन की वृत्तिया है ऐसा दिखलाती है इससे तद गुणसार्यपदेश यह युक्त है सारत्वाद् व्यपदेश यह युक्त है भाग समाप्त।